जल कृत वारुणि गाना कवह न पाना सरी मिले सुपावन जैसे ईशयमी संयंत से शंभुसमरथ भगवानावा सब विधि कल्याण दुराध्यपयेमेशु आशुतोष के जय तपुकर कुमारी तुमारी, तुमारी। भाविमेट कहीं त्रपुरारी यद्यपि बरय जग मही के का शिव तज दूसर नाही रदाक प्रणता भापा सिंधुसेवक मन दीक्षित फल दिन शिव राधे लह्य न कोटिजोग जप सा असु कही नारद सुर हरी गिरीजहीं दीम अशीस हो ये यह कल्याण अब संसय गिरि सो कि हिमांचल का राजभवन नारद जी वहां पर आए पार्वती जी के गुरस्त ने बताए और जब ये चिंता हुई कि इसका बर है पार्वती जी का वो उसके लक्षण ऐसे दानूम होते हैं कि उसमें सब दो सही दोष सह हैं तो ये सब चिंतित हो गए हिमांचल मैना और सब उनके घर में सब लोग इससे बहुत डाकुल चिंतित हुए तो नारद जी ने उसका समाधान बताया कहा कि होना तो वही होगा जो उनके प्रार्धन में है जो उनके हाथ में रेखाएं हैं वैसा ही होगा लेकिन उनका सुधार बस इतना ये हो सकता है कि शंकर जी से अगर उनका विवाह हो जाए तो उनमें ये जो दुर्गुण जैसे प्रतीक होते हैं वो दुर्गुण कोई नहीं गुर करके उनमें है शंकर जी इतने महान हैं इतने महान हैं कि उनके अंदर जो दुर्गुण हैं वो भी कोई उसमें जो है गुण दुर्गुण जो है उसमें कोई स्थान नहीं उसका है कोई दोष दोष करके उसमें नहीं रह गया तो ये सिद्धांत बताते हैं जो समर्थ लोग हैं महान लोग हैं उनमें तो अगर कोई दोष भी होता है तो दोष नगण्य हो जाता है उसकी कोई जो है महत्व तो नहीं होता ये एक लौकिक प्रथा के अनुसार है लेकिन शंकर जी में तो बात यह है कि दोष है ही नहीं कोई तो पर्रम परमात्मा स्वरूप है उनमें तो दोष का क्या संभावना बस इतने ही के शब्द इस प्रकार के नारद जी ने रख दिए थे जिनसे वो एक अर्थ में दोष प्रतीत होते हैं और दूसरे अर्थ में वो गुण प्रतीत होते हैं <coughs> तो वही जो है वह भौतिक दृष्टि देखो तो दुर्गुण है आध्यात्मिक दृष्टि देखो तो वो गुण है ऐसी उनकी स्थिति इसलिए नारद जी ने उनको समझा दिया कि शंकर जी के साथ ही इनका विवाह होना चाहिए उसी के लिए प्रयास करें मुख्य बात ये थी कि पार्वती जी अब तक करें और तपस्या के द्वारा शंकर जी की प्राप्ति हो तो शंकर जी तो उनके बार हैं ही है, पूर्व जीवन से ही है उसमें जीवन में भी उन्हें प्राप्त हो नहीं होना है लेकिन उनकी प्राप्ति तब होगी जब पार्वती जी हैं वो हो तपस्या करें और शुद्धता को प्राप्त करें पूर्व जन्म जो में दोष था संशय आदि के दोस्त थे वो सबनिवृत्त हों निर्विकार चित्त हो तो शंकर जी को प्राप्त हों इसलिए तप करने की बात उनको समझाना था इसलिए ये सब बात कही उदाहरण ये दिए कि जैसे विष्णु भगवान से सैया पर करते हैं तो उनका कोई दोष नहीं देता सूर्यचन्द्र जो है वो हो अगर मान लो बहुत ही अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करें या उनकी किरणें अशुद्ध वस्तुओं पर पड़े तो उनसों को कोई दोष नहीं लगता अग्नि में कुछ भी भस्म हो जाए जम तो अग्नि भी अशुद्ध नहीं होती ऐसे ही गंगा जी जो हैं गंगा जी में भी सब शुभाशुभ जल सब इसमें मिलता रहता है लेकिन गंगा जी अपवित्र नहीं होती वो शुद्ध ही रहती हैं ऐसे ही भगवान शंकर जी की बात भी है वो परमात्मा स्वरूप है उनमें कोई दोष नहीं उनको है लेकिन एक बात कहते हैं कि जब ऐसे अगर कोई बताने लगे कि देखो तो ये सब समर्थ हैं इसलिए इनको कोई दोष नहीं है तो कोई व्यक्ति अपने आप को अहंकार से समर्थ तो मान ले और मान करके कहने लगे कि हमको भी कोई दोष नहीं है तो कहते हैं ये जो है ये जड़ता है जड़ बुद्धि की बात है ये अज्ञान की बात है ऐसा नहीं अभिमान है ये <सथ> अभिमानी व्यक्ति में ये बात नहीं होती कि दुर्गुण जो है वो भी गुण माने जाए अभिवेकी व्यक्ति में भी दुर्गुण है गुण माने जाए ऐसा नहीं होगा इसलिए जो ये है इसकी तुलना न करें इसमें संसार में अज्ञानी व्यक्ति इनके जैसे भगवान शंकर जी की बराबरी करने लगे विष्णु भगवान की बराबरी करने लगे या सूर्यचंद्र जी करने लगे अग्नि की करने लगे गंगा जी करने लगे तो ये उदाहरण है समर्थ लोगों के लिए अपने लोगों के लिए नहीं है अब ये अंत में कहा कि जीव के इस समान, जीव ईश्वर के सम्मान नहीं हो सकता तो अब इस बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं अध्यात्म विद्या के अपने ग्रंथ है उनमें मुख्य बात समझने की यही है वैसे तो धर्म की बात है सदाचार की बात है जीवन जीने के विधान की बहुत सी बातें सब उपयोगी हैं। लेकिन अंत में यह समझना पड़ता है कि अपना जीव रूप क्या है परमात्मा से हमारा संबंध क्या है ईश्वर से हमारा संबंध क्या है उसे ठीक ठीक समझना पड़ता है तो इसी प्रसंग में जब ये जीव और ईश्वर की बात आई तब उसी को स्पष्ट करते हैं यहां पर कहते हैं कि देखो दोनों में संबंध किस प्रकार का है वेदांत के अनुसार वही एक परमात्मा जो स्वच्छेदानंद स्वरूप है समष्टि माया के उपाधि से ईश्वर है और अविद्या के उपाधि से वही जीव है <coughs> तत्वता तक दोनों एक है लेकिन उपाधि भेद के कारण से दोनों में बहुत अंतर है एक समष्ट रूप है दूसरा दृष्ट रूप है एक सर्वज्ञ है दूसरा अल्पज्ञ है एक सर्वशक्तिमान है एक अल्पशक्तिमान है इस प्रकार से दोनों में जीव और ईश्वर में अंतर है लेकिन उस समय अंतर है जबकि वो उपाधिग्रस्त है उपाधियों के कारण ये अंतर है निरुपाधिक जीव है अपना आत्म तत्व तो है परमात्म तत्व तो है वही परमात्म तत्व जीव में वही परमात्म तत्व ईश्वर में है तो इस बात को ध्यान में रख के अब दृष्टान्त के द्वारा तुलसीदास जी कैसे समझाते हैं काव्यात्मक भाषा में उनको देखो कहते हैं सुरसर तो जल कृत दारूणी जाना अब एक तो है सुरसर मन गंगा जी है गंगा जी में भी जल है जल उसकी धारा बह रही है वो गंगा जी है ये बारूणी है बारूणी के माने शराब मदिरा बारूणी है बारूणी में भी जल है जल दोनों में जल से बनी हुई मदिरा भी है जल से बनी हुई गंगा भी है और तो कथा जल दोनों में शुद्ध रूप में H2O, जो जल कहलाता है वो दोनों में एक ही है H2O टू के माने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन का इनका मिला हुआ जो तत्व जल है वो दोनों में एक है अब एक कोई एक जगह जल पहुंच करके शराब में जल का हुआ जो सड़ा हुआ जल वो शराब हो गया और दोनों से शराब कहते हैं क्या शराब कहते हैं जो सड़ा हुआ आब हो आब बन जल जो सड़ा आब हो उसे शराब कहेंगे तो वो तो हो गया शराब जैसे लेकिन गंगा जी क्या है सुरसरी है मैंने सुरसरी माने जिसमें की जो वो हो देवापदा है देव नदी है उसमें तो कौन पवित्र है जिसे देवता पवित्र तैसे गंगा जी पवित्र है गंगा जी का जल शुद्ध जल है पवित्र जल है अब ये दोनों अंतर जो है वो हो बस जीव और ईश्वर की तरह से शराब हो गई जीव की तरह से और गंगा जी हो गई जो है वो ईश्वर की तरह से ईश्वर और जीव दोनों में अंतर इसी प्रकार से हो गया अब इस अंतर को समझाते हैं देखो कहते हैं कबू न संत करें तो पाना लेकिन जो शराब है जो वारुणी है उसको संत लोग कभी पान नहीं करते अगर कोई शराब पिलावे किसी संत को कहे कि आप संत महात्मा शुद्ध पदार्थों का सेवन करते हैं बड़े पवित्र आप रहते हैं तो हमने भी आपके लिए गंगा जी के जल से शराब बनाई है बड़ी पवित्र है आपके लिए लाए हैं तो संत क्या कहेंगे कि हम गंगा जी का आदर करते हैं स्नान भी करते हैं कुछ भी हमारे गंगा जी हैं लेकिन तुमने उसकी शराब बना दी तो इसे हम स्वीकार नहीं करते संत लोग ऐसे अंधविश्वासी नहीं होते कि गंगा जी का नाम ले दिया तो शराब हो पी सुनी पिएगी क्या बनी रहे गंगा जी शराब नहीं पिए इस प्रकार से कब हूँ न संत कर तो पाना माने वो शराब जो है ग्रहणी नहीं है वो शुद्ध उसमें शुद्धता नहीं है दोनों जल होते हुए सुनसर नीले पावन जैसे लेकिन उसी शराब को गंगा जी में फेंक दो गंगा <coughs> जी ने फेंक दिया शराब को तब क्या हुआ शराब का तो, तो गंगा जी पवित्र हो गई क्या तो गंगा जी अपवित्र नहीं हुई शराब से कहा लोगों ने श्राद डाल दिए गंगा जी ने अब हम स्नान नहीं करेंगे उसका जल नहीं पिए बात नहीं होगी गंगा जी तो कब तो रहे हैं तो डाल दे शराब डाल दे तो क्या हुआ तो ये कहते हैं ईश अंतर कैसे अनिश के बने जीव ईश्वर में और जीव में यही अंतर है अब देखो जैसे गंगा जी से शराब बनाई गई इसी ईश्वर का ही अंश जीव है माने जीव कहां से आया ईश्वर का ही एक अंश है जीव इसी का एक भाग है वो तो जीव है लेकिन जो जीव अविद्याग्रस्त है शुभाशुभ कर्मों का, का उसमें लेख है उनके बंधन में बना हुआ है तो ये जीव अशुद्ध है अपवित्र है ये जीव जो है वह हो जीव भाव जो है वह हो निंदीय है मनोषण जो है वो हो ईश्वर जैसी पवित्रता शुद्धता महानता इस जीव में नहीं है अविद्याग्रसित है लेकिन इसके माने ये नहीं कि जीव अविद्याग्रसित है तो जीव तो निंदनीय है, तो इसके माने कि उसमें कोई तत्व तो ऐसा है ही नहीं जो भी परम पवित्र तत्व हो उसमें जो है जीव में जो वो परमात्म तत्व तो विद्यमान है वही यहाँ जीव भाव करके उपलब्ध है अगर अब अग ये जीव जो वो हो ईश्वर की आराधना करते हुए जीव भाव को छोड़ करके ईश्वर भाव को प्राप्त कर लिया ईश्वर से मिलकर के एक हो जाए जैसे बारूणी गंगा जी में फेंक दी गई और वो गंगा जी में मिलकर के एक हो गई तो सब बारूणी के सारे दोष गंगा जी में मिलकर के समाप्त हो गए और गंगा जी भी पवित्र नहीं हुई ऐसी जीव यदि ईश्वर में जाकर के मिल जाए तो जीव के जो अविद्या है जीव के जो शुभाशुभ कर्म है जीव के जो पाप आदि हैं वो सब समाप्त हो जाए वो तो पुरुष के साथ कुछ नहीं रहे जीव निर्मल हो गया और जीव ईश्वर में जाकर के मिल जाए तो जीव भी दिक्कत नहीं हुआ ये नहीं कह सकते जीव जाकर के एक इसमें जो अज्ञानी जीव अपवित्र जीव पाप कर्म करने वाला जीव ईश्वर में मिल गया तो जीव ही अशुद्ध हो जाए ईश्वर ही अशुद्ध हो जाए तो ईश्वर भी अशुद्ध होने वाला नहीं वो यथावत पवित्र बना रहेगा ये संबंध है तो माने जीव जो वो ईश्वर का एक और अंश भी है लेकिन अंश जब तक है जीव ईश्वर से भिन्न है अयोध्या के उत्पाद है तब तक निकृष्ट है और जहां उसने ईश्वरत्व तो को प्राप्त कर लिया ईश्वर भाव को मिलकर के एक हो गया परमात्मा को तो प्राप्त कर लिया वही उसी के साथ साथ उसकी अपवित्रता निकृष्टता समाप्त भी हो जाती है अगर कहे कि जीव परमात्मा का ही रूप है ईश्वर का ही अंश है तो जीव को तो कहो तो जीव बच्चा है और उसमें अच्छा ही के भाई ईश्वर ही का अंश है तो कहते ईश्वर का अंश बना रहे लेकिन जीव में अविद्या होने के कारण से ईश्वर जैसी मानता जीव में नहीं है जीव को ईश्वर के तुल्य माना नहीं जा सकता ये अंतर है तो देखो किस किन बातों में जीव और ईश्वर में अंतर भी है और किस बात में जीव और ईश्वर में एकता भी है जीव और ईश्वर समान नहीं है लेकिन तात्विक रूप से जीव और ईश्वर एक बस इतनी समझ ना आ जाए तो विवेक आ गया जीव और ईश्वर समान नहीं है लेकिन जीव और ईश्वर एक हैं एकता बात दूसरी है समानता बात दूसरी इसलिए जीव ईश्वर की समानता न करे जीव और ईश्वर में एकत्व को खोजे और एक उस एकत्व को प्राप्त करे जीव ने जहां ईश्वर से एकत्व को प्राप्त कर लिया पहचान लिया तहां विद्यान हो गए ज्ञान हो गया जहां ज्ञान हो गया तो जीव की सारी समस्याएं समाप्त हो गई सारे दोष, सारे गुर्गो सारी व्याधियां जन्म का चक्र सुख दुखाद सबसे चुप गए ये जीव और ईश्वर की बात यहां है इस प्रकार से जीव और ईश्वर के संबंध में जगह जगह बातें हैं ामचर के मानस भर में फैली हुई है उत्तरकांड में देखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अम्बल सहित शुक्रासी वहां पर अंश करके वहां पर उत्तरकांड में मां बता दिया अभी बालकांड में शंकर जी आगे चल के बताते हैं पार्वती जी सब कहते हैं हर्ष विषाद ज्ञानी अज्ञाना जीव धर्म अहमित विमाना ये जीव के धर्म वहां पर इस बताकर बता भगवान राम लक्ष्मण जी बताते हैं तब जीव का अंतर बताते हैं माया आप कहू जान कहिए सो जीव जो नाम माया को जाने न ईश्वर को जाने न अपने आप को जाने अज्ञान में ऐसा खड़ा हुआ है उसका नाम जीव है ऐसे करके ये जीव क्या है ईश्वर क्या है ये जगह जगह इसमें जो है रामचरित मानस में उन सब कहा गया है तो इनका सबका संग्रह करना चाहिए शास्त्रों का शास्त्रों में भी निरूपण है सभी सब इनका सबका बातों का तो बार बार शास्त्रों का अध्ययन इसलिए किया जाता है। जिससे उन सबका संग्रह हो सब जगह जगह से इकट्ठा करके इस बात को अपने चित्र बैठा रहा, जीव और ईश्वर में जो अंतर यहां बता दिया उसको याद रखें अंतर और अंतर है भी अंतर नहीं भी है जो कुछ है वो सब याद रखें आगे जब भी संग आ तब इसको भी याद रखें जो आगे और बात बताई जाती है उसको उसके साथ जोड़ लें बात पूरी हो जाएगी इस प्रकार ये क्रम क्षमता साथ नारद जी उनसे कहते हैं ये तो बीच में बात आ गई उदाहरण और ईश्वर की अब मुख्य बात पर आ जाते हैं कि है। सम्म भगवान इसे तात्पर्य है कि शंकर जी समर्थ है और उनमें जो दोष प्रतीत होते हैं कहे जाते हैं वो कोई दोष उनमें है नहीं यही विवाह सदविध कल्याण इसलिए शंकर जी से पार्वती जी का अगर ये विवाह हो जाता है तो इसमें सब प्रकार से कल्याण है इसमें कोई दोष नहीं सब प्रकार कल्याण ही होगा हित होगा कल्याण के मैं कल्याणकारी होगा हितकारी सिद्ध होगा उसमें कोई अनर्थ होने वाला नहीं है दुरा रात आ महेशू लेकिन शंकर जी को प्राप्त करना कठिन कर है बात ये सब तो ठीक है कि शंकर जी से विवाह हो जाए तो सारी समस्या का समाधान है इनका प्रारब्ध जैसा है वो भी पूरा हो जाए और उसका जो दोष है उससे भी बच जाए ये सब हो सकता है लेकिन शंकर जी से विवाह हो सकते तो हैं आसान बात थोड़ा है राध मैंने बड़ी मुश्किल से शंकर जी की आराधना से प्रसन्न होते हैं दुर आराधना शंकर शंकर जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते बहुत आराधना करनी पड़ती है लेकिन शंकर जी का नाम क्या है दुर आराधना शंकर जी का नाम नहीं है शंकर जी का नाम है आशुतोष आशुतोष कु कलेसु लेकिन भगवान शंकर जी आशुतोष है आशुतोष को माने आशु को माना शीघ्र तो उसको संतुष्ट होने वाले भगवान शंकर जी बहुत जल्दी संतुष्ट होने बड़ा मुश्किल में तुम की आराधना करते हुए प्रसन्न होते हैं लेकिन शंकर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं अब देखो दोनों बातें हैं तो कहते कैसे है ये अंतर क्या है शंकर तो जी उन लोगों के लिए दरार आते हैं जो व्यक्ति के विषय भोगों में लिप्त है जो लोग स्वार्थ और अहंकार में पड़े हुए हैं ऐसे लोगों के लिए तो भगवान शंकर जी दुराराध्य है लेकिन जो तपस्वी लोग हैं इंद्रिय निग्रह रखने वाले हैं मनो निग्रह रखने वाले हैं और भगवान शंकर जी के प्रति समर्पण भाव को जानते हैं कैसे समर्पित किया जाता है अपने आप को इस युक्ति को जो लोग जानते हैं उनके लिए भगवान शंकर जी आशुतोष हैं कोई कोई कहे कि हम तो बहुत दिनों से शंकर जी की आराधना कर रहे हैं लेकिन कुछ हमें शांति संतोष नहीं मिला तो इसके माने उन्होंने जो ये सब किया उसमें कहीं उनकी त्रुटि है जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया जैसे निष्काम होकर के करना चाहिए जैसे इंद्रिय निग्रह रखते हुए उनकी उपासना कभी चाहिए वो नहीं की उनकी आराधना में गलती है शंकर जी में गलती नहीं अगर सही विधि से उपासना करे भगवान शंकर जी की तो उसमें देर लगने वाली नहीं है बहुत जल्दी वो हो जाने वाले हैं। आशुतोष पुनिया किए कलेश कलेश के माने है तब करना आगे चलकर करके क्योंकि तक की इच्छा आती है इसलिए यहाँ क्लेश का हुआ, तब कलेश उठाना माने तपस्या करना कर, जरा परिश्रम करना तकलीफ उठाना क्लेश है तो तकलीफ को उठावे तपस्या करे तो फिर भगवान जय हो शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं और जो तप करे कुमारी तुम्हारी इसलिए अगर तुम्हारी, तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो भाभी हो सके सकें तो भगवान शंकर जी जो है वो है भाभी को भी मेट सकते हैं भाभी मन प्रारब्ध के है जिसका जैसा प्रारब्ध है और भविष्य में जैसा होने वाला है उसके दोषों का निवारण कर देने वाले उसको भी मिटा देने वाले भाभी हो मेट सकें त्रिपुरारी <क्षिण> त्रिपरारी त्रिपुरा सबका दर्द कर सकते हैं तो भाभी उमेट देना कम बड़ी भारी बात है कृपा शुद्ध का बद करने का माने है तपुरारी के माने है जो जीव भगवान शंकर जी की आराधना करता है शंकर जी की कृपा से उसका स्थूल शरीर सुख शरीर कार्य शरीर इन तीनों से छुटकारा होकर के आत्मभाव प्राप्त हो जाता है जो शंकर जी व्यक्ति को आत्मभाव प्राप्त करा दें तीनों शरीरों की ब्याधियों से उसको छुटकारा कर दें उन शंकर जी के लिए किसी व्यक्ति के प्रार्ब्ध को बदल देना कौन उसके कारण उसके तमुगुण को दूर करके रजू पर कर दें रजुगुण को बदल करके सतगुण कर दें ये तो उसके लिए पहले की बात है आसान बात है इतना तो कर ही सकते हैं उनको कोई मुश्किल बात नहीं है इसलिए शंकर जी ने विश्वास रखे ये नारद जी जो है वो पार्वती जी के मन में और वो सब लोग वहां उपस्थित हैं उनके सम्मान में शंकर जी के प्रति विश्वास उत्पन्न कर रहे हैं नारद जी जो है ये अब यहां से पार्वती जी के गुरु बन गए और जो कुछ ही बोल रहे हैं जैसे गुरु का काम है अपने शिष्य थी के हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ठीक ठीक ज्ञान परमात्मा का कराना जीव का स्वरूप का ठीक ठीक थी ज्ञान कराना आत्मा परमात्मा के कैसे वो जीव जो है अपनी जाधियों से छुटकारा होकर सब गुरु का धर्म है शिष्य के प्रति यही करता है वही नारद जी भी कर रहे नारद जी ने गंगा जी और बारूनी के उदाहरण के द्वारा जीव और ईश्वर का अंतर बता दिया यहां कथा के रूप में ये कह सकते हैं कि जब तक सती थी तब तक, तक मान लो वो बारहवीं रूप थी सती उनमें तो अहंकार आदि दोष था अब वो पार्वती हो गई है लेकिन अब पार्वती की तपस्या करें तो उनका ये दोष जो है यह है जैसा दोष उनका मिटे अहंकार उनका मिटे उनका जो है वो तर्क कुतर्क उनके मिटे तब फिर वो परमात्मा रूपी शंकर जी को फिर वो प्राप्त करें जो ये सभी जानते हैं कि ये शंकर जी और पार्वती जी है वो कोई संसारी स्त्री पुरुष नहीं है आ, जैसे दुनिया में कहीं किसी आदमी का नाम रख दो शंकर दूसरे का नाम रख दो पार्वती तो सदा सुनी का जो है उनका विवाह होने लगे उन्हीं होने लगे ऐसे कोई कथा किसी मनुष्यों की कथा नहीं है यह कथा जो है वो आध्यात्मिक कथा है तो शंकर जी को भी एक पुरुषाकार रूप पार्वती जी को भी एक नारी रूप में उनकी कल्पना करके या उनके विवाह इत्यादि की चर्चा करते हैं तो उसमें तात्पर्य उसको जो जिस स्तर का व्यक्ति हो वो शिक्षा उसे ग्रहण कर सकता है अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत अधिक न जानता है तो इस प्रसंग में इतना तो जान ही सकता है कि सती के समान अगर कोई स्त्री होती है या कोई होता है और संशय तैयारी करता है और बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता है तो उसका परिणाम क्या होता है जो सती का परिणाम होगा उसको होगा इतना तो सीख ही सकता है तो लेकिन अगर कोई अध्यात्म के और भी बातें वो जानता हो सूक्ष्म बात ये भी समझ सकता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है तब के द्वारा परमात्मा शहीद ही प्राप्त है परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन भी है और परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा आसान भी है जो व्यक्ति अहंकारी आदि व्यक्ति हैं दोषों सौ से घिरे हुए हैं संसार में पड़े हुए हैं उनको परमात्मा के प्राप्त करना कठिन भी है लेकिन जिनको भी सदगुरु की प्राप्त हो जाए सही सही सीधा सीधा रास्ता मालूम हो जाए और सही रास्ते से चले तो वो देखेंगे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं हजारों मील की यात्रा थोड़ी करनी पड़ती है वो तो परमात्मा अपने हृदय में विद्यमान अपने भीतर यहां हृदय में पहुंचे कहां परमात्मा की प्राप्त हुई परमात्मा को प्राप्त करना जितना सुगम और तो परमात्मा जितना निकट है उतना तो दुनिया में कुछ भी नहीं संसार के विषय भोग भी प्राप्त करना कठिन है लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना आसान है विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को सैकड़ों मिल की यात्रा करनी पड़ सकती है लेकिन व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक डग भी नहीं चलना पड़ता अपने भीतरे में ही बुद्धिमान है इतना सुगम भी है लेकिन वो सुगमता व्यक्ति को जब सही रास्ता पता हो तब तब वो सुगम है सही रास्ता न मालूम तो नहीं चलेंगे इसलिए यहां पर नारद जी जो वो पार्वती जी के लिए गुरु का काम कर रहे हैं उनको समझाते हैं कि देखो शंकर जी जो हैं उन्हीं के लिए तपस्या इनको पार्वती जी करना चाहिए पार्वती जी से शंकर जी नारद जी नहीं बोल रहे हैं वो बाद में बात आएगी लेकिन यहाँ पर नारद जी जो हुए हो हिमांचल को समझा रहे कि तुम अपनी पुत्री को समझाओ कि वो तपस्या करे जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारी तो इसके मानी क्या हुआ किसे बोलना जी हिमांचल से बोल रहे देखो अगर तुम्हारी पुत्री जो तपस्या करे तो भावी हूँ मेट तो सोचा तो पुरारी तो शंकर जी इसके प्रार्थ में जो कुछ बहुत वगैरह लिखा हुआ वो मिल सकता है और एक बात यह भी है कि वैसे तो प्रार्ध मिट नहीं मिटता अमिट है लेकिन शास्त्र कहते हैं प्रारब्ध मिट भी सकता है कोई प्रारब्ध को मेटना चाहे संसारी युक्तियों से तो नहीं मिटता प्रारब्ध के मेटने में संसारी युक्तियां काम नहीं करती प्रारब्ध अगर नेटना है तो उसके लिए पारमार्थिक साधन आध्यात्मिक साधन ये बिटाने पड़ते हैं तब प्रारब्ध बदलता है बदलता भी <laughs> जब कहते हैं कि देखो प्रारब्ध तो अमित है तो इस संसारी लोगों से बात कर रहे हैं और वो अगर संसारी युक्तियां करेंगे तो प्रारग्भ मिटेगा नहीं जब ये कहते हैं कि देखो अपने प्रारब्ध में तुमने ही जैसे कर्म किए वैसे ही आज तुम्हारा प्रारब्ध है अब भविष्य में तो अपने प्रारब्ध को बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों में सुधार करो और उनको धर्म का रूप दो परमार्थ का रूप दो भक्ति लाओ ज्ञान लाओ ये सब लाओगे तो आगे के लिए तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारा बन जाएगा तो इस प्रकार के प्रार धन भी जाता परिवर्तन भी आता तो दोनों बातें बोलनी जाता यद्यपि बड़े अनेक जगमा ही नारद जी कहते यद्यप संसार में बहुत से बर हैं, एक कहां से तक दूसर ना बस इसके लिए शंकर जी को छोड़कर के कोई दूसरा नहीं यह अनन्यता है गुरु का यह भी काम है कि परमात्मा ने अनन्न्य भाव भाव जैसे इन्होंने पार्वती जी के लिए कहा कि दुनिया में भर्त तो बहुत से लेकिन पार्वती जी के लिए एक वर्ग है शंकर जी की, वही प्रार्थ होंगे तो पार्वती जी जब वो शंकर जी के लिए तपस्या करें तो अनन्य भाव से तपस्या करनी चाहिए अनन्यता ये कहलाती है बने रहे और दूसरे देवता बने रहे हैं कोई तो अब जैसे सतृषि आते हैं पार्वती जी के पास आगे चलकर के, तो नारद जी ने कहा इनके शंकर जी हैं लेकिन सतर आते हैं तो पार्वती जी समझाते हरे शंकर जी में दोष हैं तुमको तो हम और भी बढ़िया बढ़ हैं संसार में नारद जी ने तुमको भटका दिया गलत बता दिया हम विष्णु भगवान जैसे तुमको बर देंगे उसमें जो है विष्णु भगवान से कहेंगे तुमसे विवाह करेंगे और वो तुम तो तो तो तो जो हैं पति हैं। पति है लक्ष्मीपति हैं बहुत धन संपत्ति उनके पास वो शंकर जी की तरह से निर्गुण भी नहीं है वो सगुण है बहुत अच्छे अच्छे निर्गुण हैं शंकर जी जैसे अमान है तैसे अमान भी नहीं है वो खूब प्रसिद्ध हैं बहुत सारे गुण उनको बता देते हैं उनमें सब गुण सम्पन्न है उनका वैकुंठध धाम देखो कैसा चमचमाता हुआ सुंदर वहां पर जो वो स्वर्ण के सब सब भवन बने हुए हैं कितने नौकर चाहकर सब कितने सुंदर हैं ऐसे बढ़िया तो मैं उन पर बताएं लेकिन पार्वती जी ने तो सिद्धार्थ जी की बात मान ली और तो वहां उनको भगा दिया उनको शत्रुषियों को तुम तो तो भाग जाओ सीधी बातें करते हो हमें तुम्हें तो वो भगवान जैसा भरना ही चाहे हमें कभी शंकर जी बने रहे हजारों दोस्त तो क्या है तो ये अनन्नता का भाव उस प्रकार उपासक लोग जो है वो हो, कोई भगवान राम की उपासना करते हैं कोई कृष्ण की उपासना करते हैं कोई शिव की उपासना करते हैं देव की उपासना करते हैं तो जो जिसकी उपासना करता है उसमें अनन्य भाव रखना चाहिए और दूसरे लोग अगर उसमें उसकी निष्ठा को बिगाड़ते हैं कहते हैं अरे क्या राम की उपासना करते कृष्ण कितने मधुर हैं देखो उनकी उपासना करो तो ऐसी निष्ठा को बिगाड़ने वाला व्यक्ति जो है वो अज्ञानी है उसे ऐसा करना नहीं चाहिए और जो साधक है उसे भी अपने इष्ट को छोड़कर के दूसरे किसी इष्ट की उपासना में बार बार बदलते भी नहीं रहना चाहिए ये साथ तो में अपने इष्ट में ही वही परमात्मा शुरू हो शंकर जी भी परभ्रम परमात्मा विष्णु भी परभ्रम परमात्मा और उनको अगर हम बदल बदल दें एक से कभी इसको कभी उसको इस संशय में पड़े रहे बदला में पड़े रहे तो हमारी ये उपासना में बाधा पड़ती है इसलिए वो एक निष्ठ होकर के उपासना करनी चाहिए तो कहते हैं यही कहां से होता जो दूसर ना ही और तो बरदायक प्रचारण प्रणत आरती बरदायक प्रणत आरती प्रणत आरती मान जो शरण में आता है उसकी आरती का भंजन करने वाले और तो बरदायक बरजनी में समर्थ जो वरदान जो मानूंगे भगवान से वो तो शंकर जी दे सकते अगर भगवान शंकर जी से कह के हमारा प्रार्थ गड़बड़ है भगवंतरंद भगवान शंकर जी बलनाम देकर के प्रारंभ हो सकते इतने, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि विकृत है उसका बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करती शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा दे पुष्प चढ़ावे अक्षर चढ़ा दे तो भगवान शंकर जी से कहे भगवान हमारी बुद्धि काम नहीं करती सदबुद्धि प्रदान करे निर्विकार बुद्धि प्रदान करो भी शोश बुद्धि प्रदान करो